ऋग्वेदी ऐत्रेय उपनिषद के सम्बन्ध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान पूर्व पक्षी के उस शंका का समाधान कर रहे हैं कि आत्मविद्या तथा कर्म अनुष्ठान दोनों भी श्रुति के द्वारा विहित होने से श्रुति प्रतिपादित दोनों साधन होने से और दोनों का योगपद्य संभव न होने से ये माना जाए कि कभी कर्मानुष्ठान तो कभी आत्मविद्या इस प्रकार दोनों भी साधनों को जीवन पर्यंत अपनाता रहेगा शास्त्राधिकारी ये जो पूर्वपक्ष की शंका थी उसका समाधान न यो, च योग चिकित्सा आत्मनो अनिष्ट विियोग चिकित्सा चास्त्र कृता इससे बताया गया चिकित्सा शब्द इच्छा मात्र का बोधक है धातुअर्थ यानी प्रकृत्यर्थ विवक्षित नहीं है प्रत्यार्थ मात्र विवक्षित है इच्छा तो इष्ट योग यानी सुख प्राप्ति की इच्छा इष्ट योग चिकित्सा का अर्थ निकलेगा और अनिष्ट वियोग चिकित्सा का मतलब अनिष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की अप्राप्ति विषयक यानी निवृत्ति विषयक इच्छा इसका विधान शास्त्र नहीं कर सकता शास्त्रकृत नहीं है प्रयोजन की इच्छा शास्त्रजन्य नहीं है क्योंकि इच्छा कृति का विषय नहीं है प्रयत्न साध्य जो होता है उसे कृति विषय कहा जाता है सुख प्राप्ति की इच्छा को प्रयत्न से उत्पन्न नहीं किया जाता होती है वो न कि उसे उत्पन्न किया जाता है तो प्रयोजन इच्छा इसलिए क्या होगी शास्त्र विहित नहीं होगी और यदि शास्त्र विहित ही होती तो सुख प्रयोजन की इच्छा यानि प्रयोजनार्थता केवल शास्त्रवेत्ता में ही देखी जाती जो शास्त्र को नहीं जानते हैं उनमें सुख प्राप्ति की इच्छा दुख निवृत्ति की इच्छा न होती यदि इच्छा प्रयोजन इच्छा को शास्त्रकृत मानते तो तो ये दोष है इसलिए माना जाएगा कि विद्वान में प्रयोजनार्थिता शास्त्रविहित न होने से ये होगा और आत्मज्ञान से इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति हो भी चुकी है ब्रह्मज्ञ की तो बिना प्रयोजन के व्यापार रूप कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी क्योंकि वह क्लेशात्मक है शास्त्र तो करता क्या है केवल लोकतः प्राप्त जो प्रयोजनार्थिता है उसका अनुवाद करके प्रयोजन प्राप्ति का साधन मात्र बताता है स्वर्ग कामो ये जेत इसमें स्वर्ग काम शब्द ने लोकतः प्राप्त प्रयोजन की इच्छा का अनुवाद करके ये बताया कि प्रयोजन इच्छा वाला जो है वह अपने अभिष्ट प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए याग करे याग मात्र वहां पर विहित है कर्म का ही मात्र विधान कर रहा है और वो कर्म भी किसके लिए प्रयोजनार्थी के लिए और वो प्रयोजनार्थीता ब्रह्मज्ञ में नहीं दिखती है वो प्रयोजन प्राप्त होने के कारण फिर प्रयोजन विषयनी इच्छा नहीं रहेगी इसलिए जब इच्छा का हेतु अज्ञान ही ज्ञान से निवृत्त तो हुआ तो बिना इच्छा के भी प्रयोजन इच्छा के भी शास्त्र कैसे उत्पन्न ज्ञानी के लिए कर्म का विधान कर पाएगा वो विरोध हो जाएगा जैसे अग्नि में शीतता का निरूपण ये अयुक्त माना जाएगा यहां तक कि चर्चा हम लोग कर चुके हैं न बोधेत्यवि चेत इत्यादि वाक्य से पूर्वपक्षी की अन्य शंका का अनुवाद करके सिद्धांती निराकरण कर रहे हैं तो न बोधयत्यवेत इस भाष्य वाक्य की अवतरण टीका को देखिए विद्याभावेन विध्याभाव न ताद्रिक वेदाता आत्म इति आत्मबोधकत्वंक्य पुरुषस्य कर्तव्यता आभिमुखी अर्थवादस्य सत्वात् बोधकस्य पुष्टता कर्तव्यात्मज्ञाखीकर इति तत्वाक्य आह न बोधयत इत्यादिना तो ये कहते हैं पूर्व पक्ष का अभिप्राय बताते हुए पहले शंका का अनुवाद किया जा रहा है सिद्धांत के द्वारा कि वेदांता नाम विधि अभाव ना। तो वेदांत एने उपनिषद हैं और उपनिषदों में विधि का अभाव होने से विधान नहीं है उपनिषद सिद्ध अर्थ के ज्ञापक हैं विधे अर्थ के ज्ञापक नहीं है विधे अर्थ होता है अनुष्ठेय अर्थ तो उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत अर्थ है ब्रह्मात्म एक वह विधे नहीं है अनुष्ठेय नहीं है अपितु सिद्ध है तो सिद्धार्थ ज्ञापकत्व तो उपनिषदों में है विधि का अभाव है तो वेदांता नाम विध्याभावे न ताद्रिक आत्मबोधकत्व इसलिए ताद्रिक आत्मा का मतलब असंग अकर्त्री, अभोक्त्री, चिदानंद स्वरूप आत्मा वो है ताद्रिक आत्मा उपनिषदों का तात्पर्य विषय भूत और उसका बोधकत्व ने ज्ञान जनकत्व आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान जनकत्व उपनिषदों में नहीं है वेदांता नाम न ताद्रिक आत्मबोधकत्व यह पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है और उसमें तृतीयांत हेतु बताया कि विद्याभावे ने वेदांत क्यों जगत अधिष्ठान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव नहीं करा पाएंगे तो क्योंकि इसलिए कि विधि का अभाव है उपनिषदों में इस प्रकार की पूर्वपक्ष की आशंका का अनुवाद पहले किया जाएगा न इतीच, चेत इस वाक्य से और न इत्यादि से फिर इसका निराकरण किया जाएगा ये उत्तर होगा तो आशंके ये पूर्व पक्ष के अभिप्राय को बता करके अब जिस अभिप्राय से सिद्धांती पूर्व पक्ष का निराकरण कर रहे हैं वह अभिप्राय स्पष्ट करते हैं टीकाकार पुरुष से करनार्थत्वात् विधे कहते विधि का प्रयोजन होता है कि अपने अधिकारी को अपने द्वारा विहित जो पदार्थ है साधन है यागादि उसके अभिमुख करना तो स्वर्ग कामो ये जेत तो इत्यादि वाक्य में ये जेत तो ये जो विधि है वो करेगा क्या कि अपना जो अधिकारी है स्वर्ग काम पुरुष उसे अपने द्वारा विहित याग रूप साधन है कर्तव्य और उस कर्तव्य के अभिमुख करेगा कर्तव्य के अभिमुख करेगा का मतलब याग मेरा कर्तव्य है यह बुद्धि उत्पन्न करेगा किस में याग के प्रयोजनार्थी में काम में तो विधि का प्रयोजन होता है अपने अधिकारी में अपने द्वारा विहित साधन के अभिमुख करना यानी साधन में कर्तव्यता बुद्धि कराना ये विधि का प्रयोजन है इसी के लिए विधि होता है तो पुरुष से कर्तव्याभिमुखी करनाथत्वाद विधे तो कर्मकांड में तो विधि वाक्य अपने अधिकारी को अपने द्वारा विहित साधन के अभिमुख कराएगा का मतलब उसमें तो बुद्धि कराएगा ऐसे यहां पर भी विधि तो नहीं है यहां का मतलब उपनिषदों में ज्ञानकांड में तो इ शब्द से ज्ञानकांड को लेना तो ज्ञानकांड में भी विधि न होने पर भी ज्ञान कांड के द्वारा प्रतिपादित जो स्वरूप है ब्रह्मात्म एकत्व हैं उस ब्रह्मात्म एक ज्ञानाभिमुख साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को करने वाला विद्यमान है जो विधि का प्रयोजन कर्म कांड में स्वयं विधि संपन्न करता है वह ज्ञान कांड में आदि साधन चतुर्थ संपन्न अधिकारी को करना रूप जो प्रयोजन है कर्मकांड में विधि का वह ज्ञान का, कांड में विधि संपन्न नहीं करता अपितु विधि सदृश जो दूसरा वाक्य है वो दूसरा वाक्य कौन है अर्थवाद वाक्य उपनिषदों में आए हुए अर्थवाद वाक्यों से उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का महत्व बुद्धि में बैठेगा और उस महत्व से ये निकलेगा साधन चतुर्थय संपन्न ये मान लेगा कि उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म एकत्व मेरा ज्ञे है मुझे जानना चाहिए यह बुद्धि होगी ये अभिमुख हो करना है तो ऐसे कर्म कांड में विधि कर्म कांड द्वारा विहित साधन के अभिमुख अपने अधिकारी को करता है ऐसे ज्ञान कांड में अर्थवाद वाक्य ज्ञान कांड के अधिकारी को ज्ञानाभिमुख करता है इसे कहा जा रहा है कि यह आत्मज्ञाभिमुखी करनार्थम विधि स्वरूपस्य अर्थवादस्य अर्थवादस्वाद अर्थवादस्य का विशेषण है विधि स्वरूपस्य। विधि स्वरूप में बहुरी समास है जैसे तपरस्त में तत्काल तत्काल में समास है। तस्य काल इव कालो यस्य स ऐसे विधेहे इव यस्य अर्थवादस्य अर्थवादस्य स अर्थवाद विधि विधि विधि तस्य स्वरूपस्य ऐसा विशेषण का विग्रह करना बहुरी समास तो विधि के स्वरूप जैसा स्वरूप है जिस अर्थवाद वाक्य का ऐसा अर्थवाद वाक्य उपनिषदों में विद्यमान है यह यानी वेदांते ज्ञानकांडे, कांडे अर्थवाद से सत्वाद और ये अर्थवाद करेगा क्या तो ज्ञान कांड के द्वारा बताया जाने वाला जो साधन है आत्मज्ञान उसके अभिमुख करेगा अपने अधिकारी को एक तो ये हेतु हुआ आ, दूसरा कह, ठीक है ज्ञानाभिमुख कर दिया लेकिन ज्ञान कराने वाला वाक्य भी तो चाहिए ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञापक कोई वाक्य भी चाहिए ना तो कहते ज्ञान कांड में वो विद्यमान है तो स्वरूप बोधक वाक्यपी सत्वाच्य शब्द समुच्चायक है वो अर्थवा, अर्थवाद में अर्थवाद का भी अर्थवाद सत्व का ये हेतु था ना उस हेतु का समुच्चायक है च शब्द और ये दूसरा हेतु है स्वरूप बोधक का मतलब स्वरूप है ब्रह्मात्म एकत्व और उसका बोधक यानी ज्ञान जनक ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान जनक वाक्यपी सत्वात् और वाक्य का विशेषण है तत्पर तत्पर वाक्य तत्पर वाक्य में तत्शब्द का ब्रमात्मेकत्व विषय और पर शब्द का है तत्पर शब्द कार्थ निकलेगा ब्रेकत्व में तात्पर्यवान जो वाक्य है सदैव सौम्य इदमग्रासित आसित एकमेवा द्वितीय से लेकर के तदात्म्य तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेतो यहां तक द्वितीय खंड से अष्टम खंड तक सात खंड खंडात्मक एक वाक्य है उसका तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में है इसलिए तत्शब्द से लिया स्वरूप और स्वरूप में तात्पर्यवान जो वाक्य वह वाक्य भी वेदांत में विद्यमान है तत्वमसी अहम् ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्मात्म स्वरूप के ज्ञापन में ही है तो अर्थवाद वाक्य ब्रह्मात्म एकत्व तो ज्ञानाभिमुख करेंगे और तत्वमशादी वाक्य ब्रह्मात्म एकत्व तो विषयक ज्ञान के उत्पादक बनेंगे और वो उत्पन्न हुआ ज्ञान अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ समूल समस्त कामनाओं का निवर्तक होगा फिर उसमें लौकिक प्रयोजनार्थिता यानी अभ्युदयार्थिता भी नहीं होगी जो कर्म फल है और ज्ञान का फल जो मोक्ष है तदर्थिता भी नहीं रहेगी क्योंकि ज्ञान ने मोक्ष भी प्रदान कर दिया समूल अध्यास की निवृत्ति ही मोक्ष है ज्ञान का फल वह निवृत्त हो, निवृत्त हुआ, हुआ समूल अध्यास तो अब ज्ञानी में कोई भी प्रयोजन की आकांक्षा नहीं रही तो प्रयोजनार्थिता न होने से ज्ञानी का यह कर्तव्य है ऐसा कोई वाक्य ब्रह्मज्ञानी को नियुक्त नहीं कर पाएगा कर्तव्य में वो विरोध होगा ये यहां पर बताया क्योंकि ज्ञानी ये खाली ज्ञान उत्पत्ति काल में मात्र अपने आप को अकर्ता समझता हो किसी भी कर्म का ऐसा नहीं वो समझता है कि पहले भी कभी मेरा किसी कर्म से कोई संश्लेष हुआ नहीं अभी भी नहीं है और ना भविष्य में कभी होगा कर्म का संश्लेष तो है क्रिया रूप धर्म है शरीर इंद्रिय मन का जो कर्म के निर्वर्तक होंगे क्रिया के निर्वर्तक तो शरीर इंद्रिय मन है ना इसलिए क्रिया को माना जाएगा इनका धर्म और ज्ञान होने पर ज्ञानी अपने आप को समझता है कि अभी तक जितने भी जन्म हुए हैं उन जन्मों में जो भी शरीर प्राप्त हुआ कार्यक्रम संघा, उससे भी मैं वस्तुतः असंश्लिष्ट ही था अभी भी असंश्लिष्ट हूँ और भविष्य में भी कोई संश्लेष मेरा नहीं होगा इसलिए क्रियामान कर्म का आलेप होता है क्योंकि अपने आप को अकर्ता ही देखता है तीनों कालीन कर्म का तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि ज्ञानी को यदि कोई कर्तव्य बताया जाएगा तो अग्नि को उष्ण बताना जैसा होगा वो विरोध होगा ये पहले जो कहा था उसी अभिप्राय से कहते हैं कि पर वाक्य तत्परवाक्य सत्वाच्य नवम तो एवं न का मतलब वेदांत में विधि का अभाव होने से असंग असंश्लिष्ट चिदानंद स्वरूप आत्मा मैं हूं इत्याकारक ज्ञान का उत्पादक वेदांत वाक्य नहीं होते हैं ज्ञानकांड नहीं है ऐसा जो पूर्व पक्षी कहना चाहते थे विधि का अभाव होने से उसे यहां एवं शब्द से लेना और सिद्धांति की ओर से पूर्व पक्ष की उस प्रतिज्ञा के साथ जोड़ देना न को एवं शब्द पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का परामर्शक है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा थी कि वेदांता नाम न ताद्रिक आत्मबोधकत्वम उसके साथ और एक न जोड़ देंगे तो वेदांता नाम न ताद्रिक आत्मबोधकत्व न ऐसा हो जाएगा का मतलब अवश्य ही वेदांत ताद्रिक आत्मबोधक है इसे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं पहले पूर्व पक्ष की शंका का अनुवाद करके कि न छे तो तो चेत यानी यदि पूर्व ऐसा कहें कि न बोधेत्यव बोधयत्यव का करता होगा वेदांत तो वेदांत वेदांतो ताद्रिक आत्मान तादृशम आत्मान न बोधयत्यव तादृशम आत्मान ऊपर से जोड़ देना तो तादृश आत्मा हुआ प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म स्वरूप आत्मा ब्रह्मात्मा एक ब्रह्मा भिन्न आत्मा और उस ब्रह्मा भिन्न आत्मा का ज्ञान वेदांत उत्पन्न नहीं कर सकता ये न बोधे तेवक का अर्थ निकलेगा तो सिद्धांति पूर पूर्व पक्षी से पूछेंगे कस्मात हेतु तो किस कारण से आपका यह दुस्साहस हो रहा है कहने का वेदांत ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का जनक नहीं होता है ये कहने का दुस्साहस जो आप कर रहे हो आपके पास क्या हेतु है ये सिद्धांत पूर्व पक्षी से पूछेंगे ना तो पूर्व पक्षी ने टीका में जो तृतीयांत पद का प्रयोग करके हेतु बताया है विधि अभावे न तो उपनिषदों में विधि न होने से इस प्रकार के आत्मा का ज्ञान वेदांत तो नहीं करा पाएगा इति चेत ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे ये अनुवाद हुआ अब न यह है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का निषेध करने वाला सिद्धांति का वाक्य सिद्धांति की प्रतिज्ञा है तो पूर्व पक्ष की जो प्रतिज्ञा थी कि वेदांतो तादृशम आत्मान न बोधयती एवं इसके साथ इस न को जोड़ दो तो वेदांतो तादृशम आत्मान न इति न ऐसा निकलेगा यह सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी ऐसा नहीं है चेत को छोड़कर के न का प्रयोग करेंगे तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी और अर्थ निकलेगा वेदांत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ज्ञान कराता ही है वेदांत से प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ज्ञान होता ही है ये अर्थ निकलेगा तो कहा क्यों तो कहे विधि का जो टीका में दो हेतु बताए थे ना एक तो आत्मज्ञान अभिमुख करने वाला वेदांत में विधि तो नहीं है किंतु विधि जैसा अर्थवाद वाक्य है वो आत्मज्ञान अभिमुख करेगा आत्मज्ञान का महत्व बुद्धि में स्थापित अपने अधिकारी के करके और जो ब्रह्मात्म एक को बताने वाले वाक्य हैं वे आत्मज्ञान के जनक बनेंगे कहा वे वाक्य कौन हैं जो आत्मज्ञान के जनक बनते हैं वो तो वाक्य बताए जा रहे हैं सम आत्मा इति विद्यातो सम आत्मा इति इति च विद्या स म आत्मा इति विद्या तो स सत्मात्स वह निर्विशेष परमात्मा म मैन मेरी ये मैं है के स्थान पर हुआ अनुवादेश में मे आदेश इसलिए मे का अर्थ निकलेगा मम यानी मेरी आत्मा यानी स्वरूप है वह निर्विशेष परमात्मा मेरा स्वरूप है यानी ही हूं इति विद्यात ऐसा जाने एक ये ये वाक्य है ब्रह्म रूप से आत्मा का ज्ञान कराने वाला दूसरा वाक्य है यहां पर आने वाला तीसरे अध्याय के अंत में प्रज्ञानम ब्रह्म उपसंहारात। तो प्रज्ञानम ब्रह्म ये एक वाक्य आएगा और ये उपसंहार वाक्य है और उपसंहार ये उपलक्षण है उपक्रम का भी तो उपक्रम है अत तरह का आत्मा वग्र आसी आत्मा वा वग्र आसीत तो नान्यत किंचन मिशत इत्यादि जो वाक्य है उपक्रम में आया हुआ उसका उपलक्षण उपसार होने से ये बताया गया उपक्रम उपसार में एक वाक्यता रूप जो तात्पर्य निर्णायक लिंग है वह लिंग यहां पर विद्यमान है कि आय उपनिषद का तात्पर्य उपक्रम में ब्रह्मात एक आत्मा की चर्चा हुई उपस में भी प्रज्ञानम ब्रह्म से ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप एक आत्मा को ही बताया गया है इसलिए उपक्रम उपसार में एकार्थत्वरूप तात्पर्य निर्णायक लिंग से भी अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होगा तो थोड़ी टीका है उपसात के विषय में कि इति उपसारात सहचरित आत्मा वा इत्यादि उपक्रमादी तात्पर्य तात्पर्यिंग सूचयती भगवान भाष्यकार सूच का करता होंगे तो भगवान भाष्यकार सूचित कर रहे हैं ये अर्थ निकलेगा का, क्या सूचित कर रहे हैं तो इति अनेन उपसंहार उपसंहारात इस पद का प्रयोग करके ये सूचित कर रहे हैं कि तत्सहचरितम तत्सहचरितम में तत्का अर्थ है उपसंहार तो उपसंहार का सहचरित होता है उपक्रम उपक्रम ही नहीं होगा तो उपसंहार क्या होगा इसलिए उपसंहार का सहचरित जो आत्मा वा ए, एक ग्रासी तो यह उपक्रम वाक्य और आदि शब्द से उपक्रमादि में आदि शब्द से अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपत्ति उप को भी ले लेना ये जो तात्पर्य निर्णायक लिंग है इन लिंगों को सूचित करते हैं उपसंगारा पद का प्रयोग करके भगवान भाष्य इससे निकला कि ज्ञान कांड का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में है और उस ब्रह्मात्म का ज्ञान उपनिषदों से होगा इसलिए विधि अभाव होने से वेदांत ब्रह्मात्म एक ज्ञान के जनक नहीं होंगे ये नहीं कह सकते ये कहा गया अब दूसरा जो वाक्य बता रहे हैं तद आत्मानम एव अवेत इत्यादि ये है यजुर्वेद का तद आत्मानम एव अवेत इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ज्ञानोत्पत्ति अनुवादी बलात् अपि शंका न इत्याह इति तो ज्ञानोत्पत्ति अनुवादी कार्यादात्ति का विशेषण है ज्ञानोत्पत्ति अनुवादी, अनुवादी शब्द था समास में गिप प्रत्यय स्त्रीलिंग की, की निवृत्ति होती है ना पूर्व पद के गिप प्रत्यय चला जाएगा तो नकार का पदांत नकार का लोप भी होगा लेकिन जब अन्य, अलग अलग करेंगे तो ज्ञानोत्पत्ति अनुवादिनी कानव श्रुति श्रुति शब्द स्त्रीलिंग है ना तो ज्ञानोत्पत्ति का अनुवाद करने वाली जो कानव श्रुति है ने यजुर्वेद की कानव शाखा की श्रुति वो है बृहदारण्य उपनिषद में आया हुआ यह वाक्य वो क्या बता रही है कानवश्रुति तो कहते कानव श्रुति अपि अनुत, अनुत्पत्ति शंका न कार्या उपनिषदों से ब्रह्मात्म तो का ज्ञान नहीं होता है इस प्रकार की ज्ञान उत्पत्ति के ज्ञान के अनुत्पत्ति की शंका नहीं करनी चाहिए इस अभिप्राय से वाक्य आया कि तद आत्मान एव अवेत तत्शब्द तो का अर्थ है जीव भावापन्न ब्रह्म जीव भावापन्न ब्रह्म कौन सा है ईश्वर भावापन्न ब्रह्म कौन सा है ब्रह्म के ही जीव और ईश्वर दो भाव यानी विवर्त रूप है ना तो ईश्वर भावापन्न ब्रह्म किसको कहा जाएगा माया उपाधिक चैतन्य को माया प्रतिबिंब को माया प्रतिबिंबित चैतन्य है ईश्वर भावापन्न ब्रह्म और जीव भावापन्न ब्रह्म हो जाएगा अविद्या प्रतिबिंबित ब्रह्म वो है जीव भावापन्न ब्रह्म और वो जो जीव भावापन्न ब्रह्म है उसे तद आत्मान एव अवेद में तत्ई सर्वनाम से लेना अविद्या से युक्त ब्रह्म वो जीव कहलाता है और उसने क्या किया जीव ने आवेद का करता है तत् तत् यानी जीवात्मा तो जीवात्मा ने यानी जीव भावापन्न ब्रह्म ने आवेद अवेद का अर्थ है जाना किसको जाना तो आत्मान एव अवेद अपने आप को जाना तो उसका अपना स्वरूप हो जाएगा अविद्या रूप उपाधि से रहित निर्विशेष ब्रह्म उसे लिया जाएगा आत्मान शब्द से तो जीव अविद्या भाव अपन अविद्या विशिष्ट आ, ब्रह्म यानी जीव ने अपने निर्विशेष परमात्म स्वरूप को जाना ये तद आत्मान एवं अवेद निकलेगा कहा उस जान लिया तो उसका स्वरूप क्या हुआ ज्ञान का तो ज्ञान का स्वरूप है अहम इति कैसे जाना तो अहम ब्रह्मास्मि इति यानि अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से जीव ने अपने वास्तविक स्वरूप को जाना और कहा इस ज्ञान से हुआ क्या फिर तो वहाँ आता है तस्मात् सर्वम अभवत तो तस्मात तस्मात्नि अहम ब्रह्मास्मि इति अनुभवात ज्ञात तो अहम आह, ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से वह सर्वम अभवत का मतलब वो सर्वात्म भाव को प्राप्त हुआ पहले तो केवल एक वेष्टि कार्यक्रम संघातात्मक ही अपने आप को समझता था और जैसे ही उसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया तो अपने वो सर्वात्मा बन गया सर्वात्मा बन गया का मतलब जगत अधिष्ठान रूप से अपना अनुभव करने लगा पहले अपने आप को अध्यारोपित समझ रहा था अब अधिष्ठान रूप समझ रहा अधिष्ठान ही अध्यस्त मात्र का वास्तविक स्वरूप होता है ना? ऐसा बृहधारण्य में आता है कि तद आत्मनम एव अवेत अहम् ब्रह्मास्मि इति तस्मात् सर्व अभवत्। तो यह श्रुति आत्मज्ञान की उपनिषदों से उत्पत्ति होती है ये बता रही है तो इस श्रुति के अनुरोध से ये निक, निकल आएगा कि वेदांत से ब्रह्मात्म एक ज्ञान नहीं होता है ये शंका अनुचित है अब तत्वसीव आदि तत्परत्वातो इसका भी अवतरण है टीका में तद आत्मा एव अवेत इस वाक्यस्थ पहले तत्शब्द का अर्थ बताया टीकाकार ने कि इति जीव जीव ब्रह्म ब्रह्म को तीवरूपेण अवस्थित्रीवभा अब तत्वसी का उवतरण है कि अपि इति झांदोज्य बलादी एवे वसा दर्शयति इति तो छांदोग्य अपि का मतलब छांदोग्य श्रुति के सामर्थ्य से भी एवं एव का मतलब वेदांत से ज्ञान उत्पत्ति ज्ञान ज्ञान उत्पत्ति नहीं होती है ऐसी शंका अनुचित है ये का अर्थ निकलेगा ज्ञान ज्ञान के अनुत्पत्ति विषयक शंका अनुचित है इसे वदन यानि बताते हुए एक गति सामान्य न्याय जो ब्रह्म सूत्र में आया है उसे दिखाते हैं गति सामान्य में गति शब्द का अर्थ है ज्ञान उपनिषद वेदों की अनेकों शाखाएं हैं उन सब शाखाओं में आई हुई है इसलिए अलग अलग शाखास्त जो उपनिषद है उन सब उपनिषदों का अध्ययन सभी करते ही हैं, और तब आत्मज्ञान होता है ऐसा नहीं एक उपनिषद पढ़ने से भी आत्मज्ञान होता है नचिकेता जी ने केवल कठोपनिषद को मात्र यमराज जी से सुना उसी से आत्मज्ञान हुआ उनको भृगुजी ने अपने आचार्य तथा पिताश्री वरुण जी से भृगुअलि को मात्र सुना उनको अहम ब्रह्मा बोध हुआ तो एक उपनिषद का अध्ययन करने से ही उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत भूत एकत्व का अनुभव हो जाता है अधिकारी को और बाकी उपनिषदों का अध्ययन वेदांत ग्रंथों का अध्ययन एक अधीत ग्रंथ जो उपनिषद उपनिषद आदि कोई भी लो वेदांत का उसके तात्पर्य का जो अवधारण हमने किया उसे सुदृढ़ करने वाला होता है हमारे मनन में निधि में सहायक होता है एक ग्रंथ का तात्पर्य निर्धारित कर लिया तो दूसरे ग्रंथों का जो उसी विषय के हैं यदि अध्ययन होता है तो वो हमारे पूर्व अधित ग्रंथ के तात्पर्य अवधारण को सुदृढ़ करते हैं इसी के लिए सब होता है जो तार्किक बुद्धि में आने वाली शंकाएं कुशंकाएं हैं उनका निराकरण हो जाता है तो अलग, अलग अलग अलग अलग शाखा की उपनिषदे हैं लेकिन कोई भी उपनिषद पढ़ लो और किसी भी देश में रह करके पढ़ लो तो उसका तात्पर्य विषय ब्रह्मात्म एकत्व विषय ही ज्ञान अलग, अलग अलग शाखा की उपनिषदों से अलग अलग अधिकारियों को होता है प्रमाणभूत जो वाक्य है उन वाक्यों में तो अवान्तर भेद है कहीं तत्वमसी वाक्य है तो कहीं प्रज्ञानम ब्रह्म वाक्य है कहीं अयमात्मा ब्रह्म वाक्य है तो कहीं अहम ब्रह्मास्मि है कहीं ये प्रसिद्ध चार वाक्य नहीं है लेकिन दूसरे दूसरे वाक्य है लेकिन अहम ब्रह्मास्मि बोध की कोई भी उपनिषद पढ़ लो उन सब उपनिषदों में एक जैसा है उपनिषदों से होने वाला ज्ञान क्योंकि समस्त उपनिषदों का तात्पर्य विषय एक है और उन उपनिषदों से होने वाला जो ज्ञान कि जगत का विवर्त उपादान कारण कहो या अधिष्ठान कहो चेतन ब्रह्म है और वो मैं हूं इसे में समस्त उपनिषदों का तात्पर्य होने से अलग अलग शाखा की उपनिषदों से होने वाले ज्ञान में जो सामान्य ने सादृश्य है ये बताया गया है गति सामान्यत एक सूत्र आता है ब्रह्म सूत्र पहले अध्याय के पहले पाद में ही दसवा सूत्र है गति सामान्यत उससे और ये गति सामान्य ये भी एक लिंग बन जाता है ज्ञापक बन जाता है कि उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में है और उसका ज्ञान ब्रह्मात्म का ज्ञान उपनिषदों से होता है इसलिए उपनिषदें ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान की उत्पादक नहीं हैं ये शंका अनुचित है ये दिखाने के लिए यहां पर तत्वमसी इत्यादि ये लिख रहे हैं ये यह यहां पर कहा कि अपि इति छांदोग्यबलाम गति सामान्य साम्यय इति तो तत्व आदि तत्परत्वात् तो इत्यादि वाक्यों में भी है। तत्परत्व तत्परत्व है में तत्व ब्रह्मत्मेक तो ब्रह्मात्म एक होने से अने ब्रह्मात्म एकत्व में ही तात्पर्यवान तत्वमसी इत्यादि अनेक वाक्य होने से अने समस्त उपनिषद होने से भी यह निश्चित होता है कि उपनिषदों से ब्रह्मात्म एकत्व विषय ज्ञान नहीं होता है यह कहना दुस्साहस मात्र है आगे हैं कि इत्यादि चिक्य इसका अवतरण भी है टीका में उससे पहले तत्त्वमसि इत्यादि का थोड़ा अर्थ करते हैं टीकाकार विजग्यो इति अने तदहायो वाक्यशेष्टि उपलक्ष्यते जो कहा तो तत्वमसी वाक्य से उपलक्षित हो रहा है अन्य नकार लेना तत्वसी इत्यादि वाक्य जो दूसरा वाक्य शेष है छांदोग्य उपनिषद के छठवे अध्याय के सोलहवे खंड में आया हुआ अंतिम वाक्य वो है तद हास्य विजग्ञो तो अश्य का अर्थ है ऊपर से अध्यार कर दीजिए तो अपने पिता श्री तथा आचार्य जी उदालक जी के वचन से तत तत् सत्स्वरूप आत्मा प्रत्येक अभिन्न सत को मैं के रूप में विजगज्ञो यानी जान लिया किसने तो प्रकरण से आएगा विज्ञो के कर्ता के रूप में श्वेत केतु तो श्वेत केतु यानी वचनात् विजग्यो विजग्यो। तो श्वेत केतु ने अपने आचार्य उद्दालक जी के तत्वसी इत्यादि नौ बार उपदिष्ट वचन से प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव किया इस वाक्य को भी यह उपलक्षण विधया ग्रहण करना का मतलब जान लिया का अर्थ है ज्ञान हुआ उपनिषद वाक्य से तत्वमशादी उपनिषद वाक्य से श्वेत केतु को ज्ञान हुआ आत्मज्ञान इसलिए उपनिषद वाक्यों से आत्मज्ञान नहीं होता है ये शंका अनुचित है ये निकल आएगा ना। जब अधिकारी को ज्ञान हो रहा है देखा जा रहा है इंद्र को प्रजापति की प्रजापति के उपदेश से ज्ञान हुआ आचार्य पिपला जी के उपदेश से उनके पास आए हुए जो छह ऋषि हैं उनको ज्ञान हुआ तो ये सब उपनिषद वाक्य ये बताते हैं कि उपनिषद भी अपने विषय ब्रह्मत्म एक बोध, बोधक है अबोधक नहीं है अयम आत्मा ब्रह्म इत्य, इत्यादि आदि शब्दार्थ ये जो तत्वमसीवम आदि में आदि शब्द है ना उस आदि शब्द से लेना अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्माषमी और यहां पर भी आदि शब्द लिखा है इससे क्या लेंगे तो अहम ब्रह्माष्टमी इत्यादि सब वाक्य जिनसे जिन जो जो भी ब्रह्मत्मेकत्व के जनक वाक्य हैं वे सब आदि शब्दार्थ होंगे अब एजुत्पन्न इत्यादि वाक्य है इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार कर्त्रात्मबोधक कर्मकांड कर्त्मबोधकमकांड विरोधा उत्पन्नमें ज्ञान भ्रांत आशंक्य तथाकर्तमुवादेन उपाय मात्र न वस्तुपर, वस्तुपर वेदाजन्य ज्ञान बाधक इति समझ में आ गया अवतरण टीकाकार अवतरणी क्या ये जो अवतरण टीका पड़ी ना भी अवतरणी कर्मकांड कर्मबोधकर्मकांड इत्यादि इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं तो ये कह रहे हैं कि कर्त्रात्म बोधक कर्मकांड विरोधात आत्मा को यज्ञादि कर्मों के कर्ता के रूप में बताने वाला जो कर्मकांड कर्मकांड तो आत्मा को यज्ञ आदि के कर्ता के रूप में बता रहा है ना इसलिए कर्त्रा कर्त्रात्म बोधक कर्ता स्वरूप आत्मा है आत्मा कर्ता है ऐसा बताने वाला जो कर्मकांड, उसके साथ विरोध है किसका यानी कर्मकांड से हुए ज्ञान का विरोध है वेदांत से उत्पन्न हुए ज्ञान के साथ कर्मकांड का विरोध होगा तो विरोधात् उत्पन्नम अपि ज्ञानम उत्पन्नम अपी ज्ञानम यानी वेदांत से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है मैं अकर्ता अभोक्ता असंग ब्रह्म हूं इत्याकारक ज्ञान ये वेदांत से उत्पन्न हुआ ज्ञान है तो वेदांत से ऐसा ज्ञान उत्पन्न होने पर भी इसे यथार्थ ज्ञान मत मान लो ये कौन कह रहे हैं कर्मकांडी वो प्रमा नहीं है अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान अपितु भ्रांत है का मतलब भ्रम है ये उत्पन्न हुआ ज्ञान भी भ्रांत है का मतलब भ्रांति रूप है तो भ्रांतम इति आशंक्य और भ्रांति क्यों है कहते इसलिए कि कर्मकांड के साथ उसका विरोध है का मतलब कर्म कांड ने जो बताया है कि आत्मा करता है और उसका यागादि कर्तव्य है तो मैं करता हूं मेरा याग आदि कर्तव्य है ये जो कर्मकांड से ज्ञान हुआ है इस ज्ञान से बाधित हो जाएगा वेदांत से उत्पन्न हुआ ज्ञान भ्रमात्मक होने से ब्रह्म का रस्सी में सर्प का भ्रम जैसे रस्सी ज्ञान से बाधित होता है ना ऐसे यागादी मेरा कर्तव्य है इस ज्ञान से मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूं यह ज्ञान बाधित होगा बाधित होने से भ्रम होगा ऐसा कौन कहते हैं कर्मकांडी वेदान्त से उत्पन्न हुए ज्ञान को भ्रमात्मक मानना चाहते हैं इति आशंक अब आगे ये कहते हैं सिद्धांति का अभिप्राय बताते हुए टीकाकार की तस्य यथा प्राप्त कर्त्रात्म अनुवादेन उपाय मात्र तो तस्य सर्वनाम से लेना कर्म कांड को तनि तो कर्मकांड कर्मकांड क्या करता है कि यथा प्राप्त जो कर्ता कर, कर्ता है यथा प्राप्त कर्तात्मा का मतलब लोकतः सिद्ध है आत्मा में कर्तृत्व मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी ये मान लेता मूढ़ यानी अविवेकी अशास्त्र भी कि मैं करता हूं इस कर्म का फल मुझे चाहिए इसलिए ये कर्म मैं कर रहा हूं मुझे भूख लगी है भूख की निवृत्ति भोजन से होती है इसलिए मैं भोजन कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं ये ज्ञान अविवेकी को भी है कि नहीं प्राणी मात्र को है इसलिए कर्त्म आत्मा करता है इसे कर्मकांडात्मक शास्त्र नहीं बताता है आत्मा कर्ता है आत्मा में कर्तव का ज्ञापक कर्मकांड नहीं है यदि आत्मा को कर्ता के रूप में बताना कर्मकांड का तात्पर्य मानेंगे तो फिर कर्मकांड कांड अप्रमाण हो जाएगा अनुवाद मात्र हो जाएगा क्योंकि लोग आत्मा में कर्तव प्राप्त है इसलिए क्या होगा कि लोकत हो प्राप्त जो कर्तृत्व आत्मा का उसका अनुवाद करके केवल जो अपने को कर्ता भोक्ता समझ रहा है उसके द्वारा अपेक्षित जो फल है इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति उसका साधन मात्र बताता है कर्मकांड आत्मा को कर्ता नहीं बताता आत्मा तो लोकतही ही करता है यह निश्चित है तो लोकत है निश्चित कर्त स्वरूप आत्मा का अनुवाद करके उसके द्वारा अपेक्षित प्रयोजन के साधन का मात्र ज्ञापन कर्मकांड से होता है ये यहाँ पर कहा गया कि तस्य यथा प्राप्त कर्त्रात्म अनुवादेना यथा प्राप्त का मतलब लोकतः प्राप्त जो कर्त्रात्म कर्ता आत्मा है इत्याकारक निश्चय उसका अनुवाद कर रहा है उस स्वरूप का और उपाय मात्र उपाय है साधन तो साधन है यागादि उस यागा का मात्र बोधक है तो या उपाय मात्र परत्वाद का मतलब बोधकत्वात उपाय का उपाय मात्र में तात्पर्यवान है यागादि में तात्पर्यवान है कर्मकांड तो उसका जो तात्पर्य विषय होगा कर्मकांड का वो कौन है कर्म और उसी का मात्र ज्ञापक होगा कर्मकांड न वस्तु पर इसलिए क्या होगा कि जो वस्तु पर वेदांत जन्य ज्ञान बाधकत्वम का मतलब वस्तु पर है वेदांत का विशेषण वस्तु से लेना आत्मा का वास्तविक स्वरूप आत्मा का वास्तविक स्वरूप है अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म उसे लिया जाएगा वस्तु शब्द से प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को ब्रह्मात्म एक को वस्तु शब्द से लिया गया और वस्तु पर का अर्थ निकलेगा उस ब्रह्मात्म एकत्व में तात्पर्यवान जो वेदांत है वो क्या कराएगा अपने तात्पर्य विषय एकत्व का ज्ञान कराएगा तो वेदांत जन्य ज्ञान हो जाएगा वेदांत के तात्पर्य विषय एकत्व का ज्ञान और उस ज्ञान का बाधक कर्म कांड नहीं हो पाएगा क्योंकि कर्मकांड उपाय मात्र का बोधक है कर्म कांड से हुआ जो ज्ञान है वह ब्रह्मात्म एकत्व तो ज्ञान का बाधक नहीं होगा इस अभिप्राय से यहां पर लिखते हैं भास्कर भगवान कि उत्पन्न ब्रह्मात्म विज्ञान अबाध्य मानवात् न अनुत्पन्न भ्रांतम इति शक्य वक्तु तो वेदांत तो से उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मात्म एकत्व तो विज्ञान है वह कर्म कांड से बाधित नहीं होगा अबाध्यमान रहेगा और इसलिए उसे यह नहीं कह सकते कि वेदांत से ब्रह्मात्म का ज्ञान नहीं होता है और वह भ्रांत नहीं है यानी भ्रमरूप है अनुत्पन्न है भ्रमरूप है उत्पन्न हुआ तो भ्रमरूप है ये भी नहीं कहा जा सकता इति वक्तुम न शक्यम नान में जो न है ना वो शक्यम के साथ अनमित होगा टीका में एक वाक्य है कि वाक्य श्रवणतर अकर्ता आत्मा अहम इति ज्ञानस्य अनुभवसिद्धत्वात् अनुभव वाक्य श्रवण के अनंतर अकर्ता आत्मा मैं हूं सत्स्वरूप ऐसा ज्ञान अधिकारी विशेष को होता है ये अनुभव सिद्ध है इसलिए उत्पन्न होगा ज्ञान और वह उत्पन्न हुआ ज्ञान बाधित भी नहीं होगा उसे आगे कह रहे हैं कि ना हम अकर्ता इति विपरीत ज्ञान ये मैं अकर्ता ब्रह्म हूं इस ज्ञान से विपरीत ज्ञान होगा मैं अकर्ता ब्रह्म नहीं हूं इस ज्ञान से फिर मैं अकर्ता ब्रह्म हूँ यह बाधित हो सकता है ज्ञान लेकिन इस प्रकार का मैं ब्रह्म नहीं हूँ मैं अकर्ता ब्रह्म नहीं हूं यह विपरीत ज्ञान भी होता हुआ नहीं देखा जा रहा है लोग में किसी प्रमाण से इसलिए क्या होगा कि न उभयम वक्तुम शक्यम उभयम का मतलब वेदांत ब्रह्मात्म का ज्ञान नहीं कराता है ये कहना और उत्पन्न हुआ ज्ञान ब्रह्मात्मक है ये कहना दोनों भी नहीं बनेगा बाकी की चर्चा हम लोग कल कर